अंधतमा प्रवेश मंत्र में यदवताषय ज्ञान तत्कर्म संबंध में उपन्यस्त न पर भाष्य से कहा शुद्धब्रह्मत्मक विदेस्ट कर्तृत्वाद्यास उपमर्दक संबंध योग्यता कर्तृत्वादि अध्यास का निवर्तक है ब्रह्म विद्या शुद्ध ब्रह्मात्मी विद्या इसलिए ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं हो सकता कर्म संबंध की योग्यता ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं उपासना के साथ कर्म संबंध हो सकता है किंचनपन्ने फल से व्यवधान संभाव्यते तस्व सहकारी समुच्य दर्शादेहत्वत्म पश्यत को मह क शो क्येकदर्शन का समकालव मोहादि निवृत्त विधान न काला फल यस्पने फल से व्यवधान संभाव्यते यने कर्मयागा कर्म समय हो गया तभी यागजन्यफल स्वर्ग से व्यवधान स्वर्ग कर्म करते तुरंत नहीं मिलता है अधिष्ट व्यवधान से अधिष्ट रहेगा आगे फल देगा तो वहाँ जब कुछ है व्यवधान है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तस्य व सहकारी समुच्चय तगादि दर्शा कर्म सहकारी समुच इष्ट है दर्शादि दर्श पुनवासी कर्म जिस प्रकार दर्श पुनवासी कर्म में दोनों समुचय है तो वहाँ सहकारी सब मिल करके स्वर्ग फल दे सकते है अमाब्य में तीन याग पूर्णिमा में तीन मिलकर छे परस्पर छह अनुष्ठान करने पर साथ सहकारी होकर के अंग अनुष्ठान होने पर स्वर्ग फल मिलता है जहा व्यवधान में फल होता है व्यवहित फल है आ, सहकारी समुचय इष्ट है यहाँ तो ब्रह्मत्मा कत्विद्या तो के लिए कहा गया यह तो एक अनुपस्यात को शोक एकतो अनुप्यत एकतो तोत्व साक्षात्कार होने पर शोक मोह का अत्यंत अभाव एकतो तोत्व दर्शन समकाल में अनुपश्यत वर्तमान ही साक्षात्कार करते हुए उसका शोक मोह का न है समकाल में मोहादि निवृत्ति अभी धनाथ शोक मोहादि आदि से शोक मोह शोक के निवृत्ति कथन किया गया श्रुति में यहाँ समकाल है न कालांतरिय फलम कालांतरियम फलम फल ब्रह्म विज्ञान अभ्यूतः फल है इसलिए तो न सहकारी सहकारी तुम इच्छा करने की, इच्छा समुचय नहीं हो, हो सकता है कि मंत्रोपनिषद ब्राह्मणे ब्राह्मण विविधी सी ये ना तृतीय श्रृतिया यज्ञाद्यम वेदने कर्ण संबंध प्रतीये अश मंत्रपनिषद ये इसके ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणे बृहदारण्यकोपनिषद में आया ब्राह्मणा तपसा ब्राह्मणसा तपादी तृतीय वेदापन यपसा शृतीय ब्राह्मण विविधाविध्येदिछाई तो यज्ञ न दानन जो तृतीय श्रुति है तृतीय श्रुति होने से यज्ञाधिर ईष्यमान वेदन कर्ण तो संबंध प्रती है यज्ञ न दान तपसा तो जहां जहाँ तृतीय है वो कर्ण दधना ज्योहति पैसा ज्यूती जिस प्रकार दधि दुग्ध आदि करने है याग के लिए इसी प्रकार यज्ञ नविधांति यहाँ विविध शांति में वेदित्व इच्छा जानना चाहते है यद्यपि व्याकरण के अनुसार स्थान प्रत्येक से प्रत्य प्रधान होता है इच्छा प्रधान है अब प्रधान का इतर पदार्थ के साथ अन्य होना चाहिए तो यज्ञ न यज्ञ है कारण इच्छा का ऐसे होना चाहिए किंतु इच्छा ज्ञान आदि ये यज्ञ न इच्छा इच्छा का साधन नहीं वहाँ जिस प्रकार अश्वे न जी गि सती अश्व से जाना चाहता है अश्व न गंतुति में गंतु जी गिशा इच्छा का साधन प्रति होता है अश्व अश्व फिर भी इच्छा का साधन अश्व नहीं गमन का साधन अश्व है इसी प्रकार यहाँ विविध संति इच्छा का साधन यज्ञ दान तप ऐसे भान होता है तृतीय श्रुति से किन्तु इच्छा का साधन नहीं ज्ञान का साधन ज्ञान ही ईषमान ज्ञान इष्ट हे ज्ञान के लिए ही यज्ञान तप साधन आदि कर्ण संबंध कर्म ज्ञान का साधन कर्ण हुआ यज्ञ तत्क दुर्बल प्रकरण सहकारिता संबंध प्रकल्य थ पूर्व ने भास्कर ने कहा ईशावास्य ब्रह्म ज्ञान प्रकरण का कर्म का विधान किया गया इसलिए ज्ञान कर्म समुचित होकर के मुख्य फल देंगे तो उसके कथन करने का अर्थ प्रकरण प्रमाण ईसाश्रम कहकर के ब्रह्म विद्या प्रकरण में कर्म का विधान किया गया लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या प्रमाण है इसमें श्रुति प्रमाण से दुर्बल है लिंग लिंग से वाक्य उसके बाद प्रकरण तो प्रकरण प्रमाण से समुचय पूर्वी कहता है भास्कर किंतु तृतीय श्रुति है यज्ञ ने दान ने विविधि संति इसी मंत्रोपनिषद का ही ब्राह्मण में इसलिए यहां का कारण है श्रुति प्रमाण से श्रुति बल पत्तर है दुर्बल प्रकरण प्रमाण से सहकारित्व संबंध कैसे होगा होगा यज्ञ आदि कर्मों का कर्म सहकारी नहीं ज्ञान का ज्ञान का उत्पादक ज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण सहकारि कारण सह करोती सहकारी कार्म आदि पूर्णिमा करेंगे तो मिल करके फल देते हैं इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद यज्ञ मिलकर के फल देके स नहीं ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यज्ञ दान तप कारण है ज्ञान होने के बाद कन्या किसी सहकारी साधन की आवश्यकता नहीं है प्रधानस विद्या सहकारी संबंध विधि या निंदुक्त यदि विद्या का कर्म के साथ समुचय इष्ट होता प्रधान विद्या सहकारी कर्म संबद्ध विधान करने की इच्छा से दोनों की निंदा विद्या की निंदा और अविद्या निंदा अविद्या अविद्याल शब्द से कर्मों की निंदा और विद्या शब्द से उपासना की निंदा ये तो ठीक है क्योंकि कर्म उपासना का समूचे विधान करना है ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का यदि समूचे विधान करना होता ब्रह्म विद्या प्रधान है सहकारी संबंध विधान करने की इच्छा से प्रधान की निंदा ये ठीक नहीं है प्रधान है ब्रह्म विद्या सहकारी कर्म संबंध विधान करने की इच्छा से निंदा की गई ठीक नहीं है प्रधान की निंदा नहीं निंद प्रधान तो समानाधिकरण तो संभव जो निंदे प्रधान नहीं हो सकता है इसलिए प्रधान है तो उसकी निंदा नहीं होगी निंदा की गई इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं लेना उपासना लेनी लेनीय समुच परिणाम अग्निंधना चयन अपेक्षा ब्रह्म सूत्र है अग्निंधना कह करके अग्नि ईंधनादि कर्म का अपेक्षा नहीं मोक्ष के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई कर्म की अपेक्षा नहीं ज्ञान से ही मोक्ष का विरोध होगा भी, भी नहीं मानते परिणाम समुचेवादी जो मानता है तो दोनों सम समुच ये भी नहीं मानता है प्रधान है ब्रह्म विद्या विरोध है न चपरी जहरे दोनों का विरोध होने के कारण समूच सम समुच्चे पक्ष का परिहार भी क्या निराकरण किया गया परिहार करने से वो नहीं चाहते विरोध का परिहार किया गया इसे ऐसे सम, सम, समुच समुचे पक्ष तो ठीक नहीं तस्मात कर्मा विरुद्ध देवता ज्ञान से बात समुचे विद्युत किया यहाँ तो एक एक की निंदा की कर्म की और विद्या की निंदा करने से फिर आगे समुचे विधान किया समुचे विधान करने की इच्छा से निंदा की गई तो समुच किसका हो, हो सकता है कर्म अविरुद्ध देवता ज्ञान से कर्म अविरुद्ध उपासना देवता ज्ञान ध्यान उपासना उसका कर्म के साथ समुच हो सकता है ब्रह्म विद्या का तो कर्म से विरुद्ध है ब्रह्म ज्ञान होने से अकर्ता हम शुद्ध निर्विशेष ज्ञान होने पर कर्म नहीं कर सकता है कर्म में तो कर्तृत्व तो अध्यास पूर्वक कर्म होता है ब्रह्म विद्या कर्म से विरुद्ध है और कर्तृत्दि बुद्धि का उपमर्दि का निवृत्ति का है ब्रह्म विद्या हाँ अविरुद्ध है देवता ज्ञान उपासना उसका समुचय विधान करना है न्ञान से कर्म फल अतिरिक्त फलाभाव समुच न संभवती देवता ज्ञान जो उपासन है कर्म फल का कर्म का जो फल उत तो है कोई अतिरिक्त फल नहीं उपासना का स्वर्ग आदि देवत्व प्राप्ति समुचय न संभवती समुचय नहीं होगा अतिरिक्त फलन नहीं होने से ऐसे से कहते हैं विद्या देवलोक की पृथक फल श्रोवणा कर्मण पितृलोक विद्या देवलोक भिन्न फल हे पृथक नहीं ही बात नहीं विद्या विद्यादेवलोक उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती कर्म तो पितृलोक की प्राप्ति होती पृथक फल है पृथक फलन नहीं होने से समुचय नहीं होगा ऐसे शंका हुई थी कि पृथक फल है समुचित शया निंदेती किमित व्याख्या समुच्चय करने की इच्छा से एक एक की निंदा की गई तो एक एक की निंदा की गई कर्म उपासना का समुच्चय करने के लिए ऐसा क्यों व्याख्यान करते हैं दोनों का ही फल दोनों की निंदा की गई अध्ययन विधि मुख्यादा परिवशानुपत्तिर देवलोका प्राप्ति फलावाभासवाद प्रहना निंदा की नैसे तत्रह पूरा पीछे कहता है निंदा करने का अभिप्राय है तो ये दोनों का त्याग करना दोनों कर्म उपासना दोनों को त्याग करना कर्म उपासना करके फल की इच्छा नहीं वास्तव में फल नहीं है क्योंकि अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्यव्य अध्ययन विधि है संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया और अध्ययन का जो विधान किया गया उसका फल क्या होगा ये मीमांसा में विचार किया गया केवल अक्षर शब्द ग्रहण हो जाना इतने मात्र से विधि चरितार्थ नहीं होती है अदृष्ट तो भी कल्पना कर सकते हैं किंतु दृष्ट है, है अध्ययन से अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान जब संभवे है दृष्टफल अदृष्ट कल्पना भी ठीक नहीं है गुरुकुले में रह करके पहले अध्ययन करते हैं उसे अर्थ ज्ञान होने तक ग्रहण अध्ययन करना चाहिए अ, अर्थ ज्ञान हो आगे जाकर के गृहस्थ आश्र में रह करके अपने शाखा का रोज अध्ययन करेगा आवृत्ति करेगा उसका फल तो अदृष्ट है किन्तु प्रथम जो अध्ययन करता है अर्थ ज्ञान तक अध्ययन करना चाहिए गुरुकुल में रह करके वेदा अध्ययन करे अर्थ समझे फिर मीमांसा को भी विचार करके आगे गृहस्थ आश्रम में जाता है कर्म करने के लिए तो अध्ययन विधि में अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान में कर्म कांड का अर्थ जैसे ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान तक ही अर्थ ज्ञान होगा तो ज्ञान ही मुख्य है ब्रह्म ज्ञान साक्षात और बाक परसान अनुपति मोक्षाद और बाक साक्षात मोक्षाद और बाक मोक्ष के पहले अन्य जो फल कहा गया इतने मात्र से विधि चरिता नहीं होती है अध्ययन संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया अर्थ ज्ञान होगा अर्थ में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल सबसे मोक्ष फल है मोक्ष के अपेक्षा अन्य जितने फल है स्वर्ग आदि वो फल में तात्पर्य नहीं है मोक्ष के लिए ही वेद अध्ययन करे और वे वैदिक ज्ञान प्राप्त करे कर्म करे सब का उद्देश्य है मोक्ष मोक्ष के पहले अन्य फल में उसका परिवशन उसकी समाप्ति वो निष्पन्न नहीं होती विधि नहीं होती इसलिए जो देवरो प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति आदि फल कहे गे वो फल वास्तव नहीं है देवर का आदि प्राप्ति फलाभास फला फला फल में आभास तो फल जैसा लगता है मुख्य फल है मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी प्रकार आगे कर्म करके कर्म त्याग करके मोक्ष प्राप्त करना जैसे मोक्ष होने पर ही फल हुआ वाध्या विधि अध्ययन विधि के द्वारा मोक्ष तक तो उसका अर्थ ज्ञान हो मोक्ष प्राप्त हो मोक्ष के पहले कुछ भी फल कहा गया उसमें तात्पर्य नहीं वो फलावास है वास्तव तो फल नहीं है इसलिए एक एक की निंदा की गई कर्म की निंदा की गई विद्या की निंदा की गई निंदा करने का अभिप्राय ये त्याग करना है प्रहणा था है वो निंदा एक एक जो करते हैं कर्म करते हैं कर्म का त्याग करे और उपासना करते हैं। त्याग करे त्याग करने के लिए निंदा क्यों नहीं मानेंगे समुचय करने के लिए निंदा क्यों व्याख्यान नि करते हैं जब मुख्य ही मुख्य फल है अन्य फल में तात्पर्य नहीं फलाभा से तो एक एक का जो फल है वो ठीक नहीं है इसलिए उसको त्याग करने के लिए निंदा की गई ऐसा क्यों नहीं मानेंगे ऐसा शंका हमसे कहते तत्र ज्ञान कर्म यह अनुष्ठान निंदा समुचित न निंदा पर एक, एक, एक ज्ञान और सर्म दोनों की निंदा की गई विद्या अविद्या कह करके अविद्या शब्द से तो कर्म और विद्या शब्द से ज्ञान पूरा पिछले के अभिप्राय से ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेना भास्कर के अनुसार सिद्धांति अनुसार देवता ज्ञान देवता उपासना तो ज्ञान कर्म जो एक एक का अनुष्ठानिक निंदा की गई जो कहा अंध प्रति कह करके एक एक के अनुष्ठानिक निंदा की गई एक एक अनुष्ठान की निंदा कर निंदा किस लिए समूचित यार दोनों मिलाकर के समुचे से करने के लिए निंदा की गई न निंदा परायव निंदा में उसका तात्पर्य नहीं निंदा परा, परम तात्पर्य निंदाया वो निंदा निंदा पर नहीं निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है हाँ ए, वो निंदा करने का अभिप्राय समूच अनुष्ठान दुन मिला कर करके अनुष्ठान करे एक एक करने पर निंदा की गई ऐसा क्यों अर्थ करेंगे एक एक पृथक पूर्व पीछे कहता है दोनों का त्याग करने के लिए निंदा की गई ऐसा अर्थ करना चाहिए और आप कहते दोनों मिलाकर के करने के लिए निंदा की गई दोनों मिलाकर क्यों करेंगे निंदा की गई तो दोनों को छोड़ देना चाहिए इसके लिए कहते निंदा में उसका तात्पर्य नहीं एक, एक ही कैसे पृथक फल शबनाथ आगे विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग दोनों का फल कहा गया जिसका फल है फल है तो निंदा नहीं होगा निंदा करने का तात्पर्य एक एक की निंदा की गई दोनों मिलाकर के करें क्योंकि दोनों का फल है फल श्रवण पृथक फल श्रवनाथ विद्या तदारोहती विद्या देवलोक न तत्र दक्षिणा यी कर्मणा पितृलोक ये पृथक फल कहा गया विद्या तदारोहती विद्या से उपासना से देवत्व को प्राप्त करते तदारोह हिण्यगर्भपद उपासन या अधिगच्छन्ति टिप्पणी विद्या हिण्यगर्भादी पदों को प्राप्त करते स्वर्ग को प्राप्त करते देवत्व को प्राप्त करते विद्या देवोक उपासना से देवोकी प्राप्ति होती न तिण दक्षिणा की दक्षिण मार्ग उपलक्षित कर्म करने वाले उसको प्राप्त नहीं, नहीं करते है ब्रह्म आदि को प्राप्त नहीं करते है कर्मणा पितुलोक थी कर्म से पितृ लोग तो दोनों का फल अलग अलग है कर्म से पितृ अविद्या से देवलोक नहीं शास्त्र विहितम किंचव्यता में याद शास्त्र विहित कर्म अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं करे दोनों का त्याग करने के लिए निंदा की गई तो विधान क्यों किया गया अ अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं करेगा जब शास्त्र से बीत तो है अंधम तम अदर्शनात्मक तम प्रवेश अभी श्रुत करते अंधम तम प्रवेश प्रवेश अविद्यासते अंधम तम प्रवेश अंध है अदर्शनात्मक तम अज्ञात्मक अंधकार को प्रवेश करते प्राप्त करते हैं के कौन ऐसा ये अविद्यासते अविद्या शब्द विद्या या अन्य अविद्या विद्या विरोध अविद्या को लेना ताम कर्म कर्म अनुष्ठान जो करते ही वो विद्या से विरोधी होने से अविद्या शब्द कहा कर्म विद्या विरोधी कर्म विद्या के विरोधी होने से वो अविद्या शब्द कर्म लिया ताम अविद्याम जो उपासते, अविद्या कर्म लिया अग्निहोत्र आदि रक्षण में कवलाम उपासते अनुतिष्ठन्ति तत्रा सतंती अभिप्राय अभीद्याद से अग्नोत्रदा अद्यालिंग स्त्रीलिंग किया अग्नहोत्रदक्षण अग्नोत्रादक्षण यहाद्याक्षण का स्वरूप अग्नहोत्रद अविद्या कवलासते कवल जो अग्नोतादि कर्म करते हैं कर्म क्या उपासना के उपास क्यों उपासना का अर्थ यहाँ उपासना, उपासना ध्यान नहीं तत्पर आ सत अनुतिष्ठती अभिप्राय वही परम साधन है ऐसा मान करके कर्म करते तत्पर होकर के वही परम साधन परम पुरुषार्थ साधन कर्म ऐसा मान करके कर्म केवल कर्म करते हैं अग्नि होतादि कर्म वो अधर्शनात्मक अंतर को प्राप्त करते हैं और तत्व भूय इव तेतम यह अदर्शनात्मक क्या है अहंता अभिमानत्मक अंधकार को प्राप्त करते हैं वो कर्म फल प्राप्त करते हैं पितृ लोग जाते हैं भोग करते हैं वैसे तो अहंता आदि अहंतादि अभिमात्मक अंधकार अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं और तत्व भूय इव उ यह विद्या है केवल विद्या में जो उससे अधिक अंधकार को प्राप्त करते है अधिक क्या अज्ञान कार्य प्रचुर अभिमान अधिक है को प्राप्त करते अधिक अभिमान होता है, जितने जितने अभिमान है इतने इतने अंधकार को प्राप्त करते है तस्माद अंधात्म अन, का तमसव अंधकार से और अधिक अंधकार को अधिक अभिमान बहुत तरह ते तम प्रवेश अधिक अंधकार को प्रवेश करते के यऊ कर्म हित्वा ये ऊ ये तू में रता कर्म को छोड़ करके ये ऊ का ये तू जो केवल उपासना में रहते विद्यायाम एव कार देवता ज्ञान एव रता देवता ज्ञान में रत है रमन करते हैं अत्यंत उसी में परम पुरुषार्थ मान करके खुश होकर अनुसार करते हैं केवल उपासना करते हैं कर्म छोड़ करके आश्रम जिस आसम है आश्रम भी तो कर्म करना चाहिए कर्म छोड़ कर खाली उपासना करते हैं उसकी निंदा की गई अर्थात तो उपासना करते समय भी कर्म करना चाहिए कर्म करे तो उपासना भी करे केवल कर्म करे उपासना नहीं करे वो ठीक नहीं और केवल कर उपासना करे कर्म छोड़ दे वो भी ठीक नहीं कर्म छोड़ना है तो विविधिशा संन्यास विधि पूर्वक संन्यास लेकर कर्म त्याग जो लोग उपासना भक्ति कह करके कर्म का त्याग कर देते हैं मध्यवर्ती अवस्था में रहते हैं इधर कर्म भी नहीं करते हैं उधर कर्म त्याग के, के लिए विधि पूर्वक कर्म त्याग भी नहीं करते हैं और कर्म त्याग नहीं करते तो कर्म करना चाहिए किंतु उपासना करते कह करके कर्म का त्याग कर देते हैं है इसके लिए कहा गया विद्या देवता ज्ञान में केवल और अध्य अंधकार को प्रवेश करते हैं पूर्व पीछा और पूर्व में तो अज्ञान कार्य अहंतादी और जो उपासना करके देवत्व को प्राप्त करते हैं वो और अधिक अभिमान को प्राप्त करते हैं अधिक अभिमान होने के कारण अधिक अंधकारात्मक अज्ञानात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं इसे कहा गया यहाँ नवम समाप्ति भाष्य में टीका में थोड़ा सा कुछ रहा नवम नौ दस ग्यारह टीका में तो एक साथ है भाष्य में यहां नवम आगे भाष्य साथ है तबांतर फल भेदम विद्या कर्मणो हो समुच्चय कारण मह विद्या और कर्म का समुच्चय करना चाहिए समुच्चय का कारण है अवान्तर फल भेद दोनों का अलग अलग फल है विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग ये कर अवान्तर फल में भेद कहती श्रुति कहती है दोनों का फल फल क्यों कथन करती है दोनों समुचय करने के लिए विद्या कर्म न कारणम विद्या उपासना और कर्म दोनों का समुचय करना उसका कारण है अवान्तर फल भेद दोनों में अंतर्गत मुख्य तो, तो फल है ज्ञान के लिए किंतु अंतर्गत तो चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारा का मुख्य तो चित्त शुद्धि है फल और अन्य कुछ फल है मुख्यतः फल है चित्त शुद्धि अंत कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त ये मुख्य फल है किंतु अभांतर फल है दोनों का फल अलग अलग कहेंगे विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग कर्म विद्या का जो फल है कर्म से पितृलो की प्राप्ति विद्या से देवलो की प्राप्ति है ये फल कथन जो कहते हैं दोनों का भिन्न भिन्न फल यही है कारण फलभेद ही कारण है दोनों समुचय करने में यह श्रुति कहती अन्यथा अन्य फल फल सन्नि रंगांगित दोनों का फल नहीं हो फल सन्निधा फलम तदंगम ये मीमा में फलव सन्निधो अफलम तदंगम एक का फल है तो हो गया फलवत और जिसका फल नहीं अविद्यम फलम यसे तत् अफलम फलवत के सन्निधि में अफल कोई कर्म कहा गया तो अफल जो कर्म कहा गया फल वाले कर्म के सन्निधि में वो अफल कर्म फल वाले कर्म का अंग होता है प्रधान कर्म का फल है कुछ अंग किया गया अंग क्या अंग में कोई फल नहीं कहा गया तो वह प्रधान का अंग होता है फल सन्निधि अपलम तदंगम इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का फल मुख्य कहा गया उसके सनिधि में आकाश आदि की सृष्टि कही गई और आकाश की सृष्टि के ज्ञान से या फल इसी इस फल के लिए सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करे अथवा चिंतन करे ऐसा नहीं कहा गया आकाशादि आदि सृष्टि का कथन तो किया गया उपनिषद में किंतु नहीं है अफल होने के कारण फल सनिधि ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान फलव मुख्य फल उसके सनिधि में ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप से आकाश की सृष्टि कही गयी जिसका कोई फल नहीं है इसलिए आकाशवादी सृष्टि अफल वाक्य तदंगम आकाशाद आकाशवादी करके अध्यय किया गया और उसका अपवाद निषेध करने पर ब्रह्म ज्ञान होगा आकाशादी सृष्टि में तात्पर्य नहीं है फल सन्निधि अफलम तदंगम इसी प्रकार मुख्य दर्शन आदि कर्म है उसके सन्निधि में याद अनु का का विधान किया गया फल नहीं किया गया तो यह दर्शनवास का वह अंग ही। तो यहां दोनों का अलग अलग फल नहीं कहते विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग नहीं कहते तो एक फल वाला हो तो उसका अंग दूसरा हो जाएगा और दोनों का फल नहीं कहेंगे तभी दोनों ही अंग हो जाएंगे किसका फल वाला का दोनों में एक यदि फल हो जाए तो परस्पर अंगांगी भाव हो जाएगा उपासना और कर्म में विद्या कर्म में अंगांगी भाव नहीं है ये दिखाने के लिए दोनों का फल कथन करते हैं दोनों का फल होने से एक फलवत होगा और दूसरा अपल होगा दोनों का फल कथन करने से एक तो फलवत हो जाएगा और दूसरा क्या होगा अफल हो जाएगा दूसरा क्या होगा दोनों फलव हो गया दोनों यदि फलव होगा तो फल तदंगा करके एक अंगी और एक अंग ऐसा हो जाएगा दोनों का फल होने से अंगांगी भाव नहीं होगा एक का यदि फल हो दूसरे का फल नहीं हो तो अंगांगी भाव हो जाएगा इसलिए यहाँ दोनों का फल कथन करते है दोनों में अंगांगी भाव नहीं है अन्यथा दोनों का फल नहीं होगा तो फलवत अफलवत हो सन्नीहित एक फल एक अफल दोनों सन्निता पास में है दोनों में अंगांगिता हो जाएगी आपत्ति है इसलिए फल दोनों का फल कथन करने से अंगांगी भाव विद्या कर्म में नहीं है अंगांगी तैव नव दशम मंत्र अन्य आहुर्या अदावि ये धीरा नीचक्ष अन्य विद्य आहु विद्या से अन्य फल कहते हैं अदिद्याल अविद्या से अन्य फल विद्या से अन्य फल इसे कहते धीरा नाम सुश्रूम धीरे पुरुषों का विवेकों का वचन हम सुने हुए ये नदीचक्ष ये धीरा न अस्म्य भी, स्पष्ट व्याख्यातवंत स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया हमको बताया इस परंपरा से धीर विवेकी ज्ञानियों से हमने सुना विद्या का फल अन्य है कर्म का फल अन्य शब्द से कर्म अन्यदाह पृथक विद्या क्रियते विद्या से पृथक फल है फल इत्याहु ऐसे कहते वही क्या कहते हैं विद्या देवलोको विद्या तदारहती तो श्रुते विद्या से देवलोक की प्राप्ति विद्या तो तदाहंती हिरानेगर्भ को प्राप्त करते हैं श्रुति कहती इसलिए विद्या का अन्य फल कहते हैं और अन्य आहुर्विद्या अविद्या से फल अन्य ये, ये भी कहते हैं विवेक धीर पुरुष अविद्या का अर्थ विद्या विरुद्ध कर्म क्रियते अन्य कर्म कर्म से फल विद्या की अभिक्षा भिन्न पल कर्मणा पितुलोक्रुत में कहा गया कर्मणा पितृलोक विद्या से देवलोक उत्तराय मार्ग से जाकर के और कर्म से दक्षिणान मार्ग से जाकर के पितुलोक प्राप्ति इति सुम धीरा इति इतम इति काम इस प्रकार हमने सुना सुश्रुम लिट में श्रुतवंत हमने सुना वृतवंत धीरा नाम धीरा श्रुतवंत धीरो का सुना धीरों का क्या सुना वचनम धीमताम वचनम बुद्धिमान वही धीरा नाम धीमताम वचन हम है बुद्धि वाले ऐसे विवेकियों का वचन हमने सुना कि विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग ऐसा जो ये नीचक यो आचार्य न अस्मभ्यम विचचक्र जो आचार्य हमको बताया न का अस्मभ्यम हमारे क्षर तत् तत्विचच तत्थ कर्म च ज्ञान च वो कर्म और ज्ञान दोनों का व्याख्यान हमारे लिए किया विच चक्षर बी चे चु धातु व्याख्यात अंत जो हमारे लिए व्याख्यान करके स्पष्ट करके बताया तेसाम अयम आगम पारंपरियागतर्थ यगम उपदेश परम्परा से प्राप्त हुआ इसी परम्परा से हमने सुना दस मीका में न फल है उसके से जो कहा गया नहीं फ्रा है मोक्षला उसका त्याग करने के लिए निंदा की गई ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते हैं ये कहा था उसका अभिप्राय फल तो मोक्ष ही है और जो स्वर्ग फल कहा गया पितुल वो फल नहीं है पलाभा सिद्धांत उत्तर देता है फल शब्द मोक्ष रूढ़ नहीं प्रसिद्ध नहीं कि फल कहेंगे तो मोक्ष ही लेना मोक्षम अनिश्चता समीहित है फल व्यवहार दर्शनार्थ जो मोक्ष नहीं चाहते हैं स्वर्ग चाहते हैं पशुपुत्र आदि फल चाहते हैं समीहित का इष्ट विषय में फल व्यवहार होता है यही फल जो कर्मकर्ता स्वर्ग प्राप्त करने के लिए याग करता है याग का फल क्या होगा स्वर्ग स्वर्ग वहां फल शब्द व्यवहार होता है इष्ट वस्तु में इष्ट स्वर्ग आदि लोक में फल व्यवहार होता है हाँ मोक्ष जो चाहता है उसके लिए तो ठीक है अन्य मोक्ष नहीं चाहने वाले बहुत है इष्ट फल इष्ट फल में जो इष्ट उसमें फल व्यवहार होता है यदि मोक्ष में रूढ़ होता फल शब्द स्वर्ग को फल नहीं कहा जाता स्वर्ग आदि फल कहा जाता है व्यवहार होता है फल प्रयोग होता है इसलिए मुख्य ही मुख्य फल बाकी फलाश नहीं सत्य फलते देवलोकम उपादित सत्य उपादातम प्राप्त करना को चाहता है देवलोकादि आदि पसी पितरों को जो चाहता है कोई पशु आदि फल चाहता है चित्र आयोजित तो चित्तराय करेगा तो उसका फल पशु रूप फल होगा इसलिए तस्तः तदपिव फल भवत्यव देवलोक के लिए उपासना करता है तो देवलोक उपासना का विद्या का फल होगा पितृलोक प्राप्ति के लिए कर्म करता है अग्निहोत्र आदि तो अग्निहोत्र आदि का फल पितृलो को स्वर्ग प्राप्ति और जो पशु आदि के लिए कर्म करता है पशु इसका फल होगा इष्ट वस्तु तो में फल व्यवहार होता है इसलिए मुख्य ही फल बाकी फलाभाष इसलिए दोनों की निंदा की गई दोनों का त्याग करने के लिए ऐसा जो पूर्व पेशी भास्कर अभिमत वो ठीक नहीं है ये भी फल है तो फल होने से अलग अलग विद्या का फल अलग कर्म का फल अलग क्या कहा गया इसलिए दोनों में अंगांगी भाव नहीं दोनों का फल है और निंदा जो की गई एक केवल एक एक की निंदा की गई दोनों मिलाकर के करने के लिए एक एक की निंदा की गई और दोनों का फिर पृथक फल कहा गया इसलिए यदि बिल्कुल दोनों ही अकर्तव्य हो जाते हैं तो दोनों का फल कथन नहीं करती श्रुति दोनों का फल कथन करने से निंदा का तात्पर्य ही बिल्कुल नहीं करे इसलिए किंतु निंदा की गई एक एक निंदा की गई समुच दोनों मिलाकर के करने के लिए और उसके लिए आगे स्वयं कहते दोनों मिला के दोनों मिला करके करने के लिए आगे श्रुति पहले एक एक निंदा की गई फिर दूसरे मंत्र में दोनों का पृथक फल कहा गया और मंत्र में दोनों का समूचे विधान किया गया थोड़ा तीनों मंत्रों को विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है प्रथम मंत्र में जो पृथक निंदा की गई निंदा के लिए त्याग करने के लिए नहीं क्योंकि दोनों का फल कथन किया द्वितीय मंत्र में और दोनों का फल कहा दोनों की निंदा की गई परस्पर विरुद्ध होता है इससे उसका अभिप्राय बताने के लिए तृतीय मंत्र में भी एकादश मंत्र में स्पष्ट कर देती है श्रुति कि दोनों मिला करके करें विद्या विद्यांश यह तद उभय सह वेद दोनों विद्या अविद्या विद्या उपासना देवता ध्यान अविद्या कर्म जो सह उभय वेद दोनों सह एक साथ दोनों को सम अनुष्ठान करना जान करके दोनों का अनुष्ठान करता है केवल वेद का बैठ जाता है नहीं दोनों एक व्यक्ति कर सकता है करना चाहिए दोनों जान करके दोनों करता है कर्म करता है उपासना भी करता है उपासना करते समय कर्म त्याग नहीं करता है उपासना कोई भक्ति भी करे यदि ब्रह्मचारी गृहस्थ बन है तो आश्रम कर्म भी करना चाहिए और कर्म करते समय कर्म हम करते है ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे कुछ हम कर्म योगी क्या न मंदिर जाएंगे ना भक्ति करेंगे ना उपासना करेंगे कुछ नहीं क्योंकि हम कर्म योगी ऐसा नहीं कर्म में अभिमान करके हम कर्म करते करके उपासना नहीं करें अतः थोड़ी उपासना करके हम बड़े भक्त अभिमान करके कर्म छोड़ दे ये दोनों ठीक नहीं है कर्म जिन छोड़ना है तो संन्यास लेकर कर्म छोड़े और सन्यास नहीं अगर ब्रह्मचारी नहीं गृहस्ता से में नहीं गया के बीच में किया आश्रम है उनको पता नहीं किस आश्रम में हम है ब्रह्मचारी है सन्यासी है ज्ञान प्रति गृहस्थ है, है। जरूरत पड़ेगा तो स्वामी भी कह देंगे जरूरत पड़ेगा तो दास भी जड़ देंगे जरूरत पड़ तो ब्रह्मचारी भी कहेंगे जरने भी रखेंगे कभी सफेद पहन लेंगे कभी लाल लेंगे बस सब प्रकार चलता है किस आश्रम में है स्पष्ट होना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में है ब्रह्मचारी आश्रम में दो प्रकार ब्रह्मचारी है, तो ये है उपा उपा और एक नाष्टिक होता है जब आगे गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो वेद अध्ययन करेगा आगे गृहस्थाश्रम में जाएगा तो वेद अध्ययन करने तक गुरुकुल में रहता है फिर आगे कर्म करने के लिए गृहस्थाश्रम में जाएगा और नाष्ठिक ब्रह्मचारी जिसका निश्चय हो गया आगे गृहस्थ्रम में नहीं जाना वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गया आगे में नहीं जाएगा निश्चय हो गया वो आगे वैराग्य होगा सन्यासी ले सकता है नहीं तो नाष्ट्रीय ब्रह्मचारी भी, तो भी रह सकता है तो नैष्टिक्रह्मचारी भी रह सकता है कोई किन्तु नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं हो करके जो मध्य अवस्था में है वो नहीं है यदि नाष्टिक ब्रह्मचारी है कोई पूछो तुम क्या है मैं नाष्टिक ब्रह्मचारी तो ठीक है कुछ ऐसे होते हैं संन्यासी भी नहीं नैष्टिक ब्रह्मचारी भी नहीं और गृहस्थाश्र में नहीं गए उमर ज्यादा हो गया वो ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी कहने पर थोड़ा अपने को चोटा गया इसे स्वामी भी जोड़ देते हैं अपने साथ यदि कहेंगे ना बड़े महात्मा के प्रसिद्ध हो गए कथा करते हैं या ब्रह्मचारी है तो फिर स्वामी भी जोड़ देंगे जब ब्रह्मचारी भी है स्वामी भी रहेगा ये सब हो बीच में ये स्पष्ट है दो निष्ठा गीता में कही गई ज्ञान और कर्म ज्ञान योग और कर्मयोग से दो विभाग है अलग विभाग नहीं यहां भी स्पष्ट कर दिया उपासना और कर्म दोनों के मिला करे, करे। उपासना करें तो कर्म करें कर्म करें तो उपासना करें कर्म छोड़ कर खाली उपासना करें ज्ञान मार्ग में नहीं जाए कर्म भी छोड़ दिया और केवल उपासना करें ये अलग मार्ग भक्ति नाम के एक अलग मार्ग नहीं है गी। गीता में लोकेश दिविदा निष्ठा पूरा प्रख्ता महकर दो विभाग भगवान ने कर दिया भक्ति का नाम रखा है ज्ञान योग कर्मयोग दो कर दिया और गीता में कहीं भक्ति कथा नहीं कहा गया भक्ति क्या कथा ना भक्ति कहा गया तो भक्ति मार्ग एक अलग तृतीय कहना चाहिए कर्म करने वाले भी भक्ति करेगा ज्ञान करने वाले भी होते करेगा चार प्रकार भक्ति में आर्थो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी छ जो ज्ञान मार्ग में रहेगा वो भक्त है हाँ कोई कहते ज्ञान मार्ग में गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी डरा देते है ज्ञान कहीं उपनिषद श्रवण करो तो भक्ति नष्ट हो जाएगी ज्ञानी को भी भगवान भक्त कहते है तेसाम ज्ञान नित्य युग तो एक भक्ति विशिष्ट ज्ञानी को विशेष भक्त कहते भगवान तो भक्ति दोनों में आ गई आ गई ज्ञान और कर्म दोनों में ज्ञान कर्म छोड़कर करके केवल भक्ति अलग नहीं है जब तक तो सन्यास नहीं तब तो तक कर्म करे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो अपने आश्रम भी तो कर्म करे उसके साथ भक्ति करे उपासना करे अरे भक्ति करे तो कर्म नहीं करना ये बात नहीं भक्ति कर तो कर्म करना पड़ेगा जिस आश्रम में हो निश्चय हो और यदि ज्ञान मार्ग में हो गया कर्म त्याग कर लिया तो कर्म नहीं ज्ञान मार्ग में और ज्ञान मार्ग में भक्ति वो, वो चार प्रकार भक्ति में ज्ञानी की भक्ति कोई द्वैत रूप से चिंतन करता है कोई अद्वैत रूप से चिंतन करता है तो पराभक्ति से ज्ञान प्राप्ति होती है तो अलग इसमें विचार है तो दो ही मार्ग है कर्म और ज्ञान यहाँ जो कहा गया कर्म करते तो उपासना भी करे उपासना करता है तो कर्म भी करे दोनों मिलाकर करना चाहिए एक एक करने निंदा की गई जो एक अनुष्ठान करता है तो विद्या अमृत अविद्या से मृत्यु को पार लेता है मृत्यु क्या है जो शास्त्र विहित कर्म नहीं स्वाभाविक कर्म है इसको मृत्यु शब्द से कहा गया स्वाभाविक शास्त्र संस्कार के बिना कुछ कुछ कर्म करता पशु जैसे कर्म करता है ये होता है शास्त्र संस्कार कर्म को कर, मृत्यु शब्द से कहा जब कर्म शास्त्र भीत कर्म करेगा तो शास्त्र संस्कार जो स्वाभाविक पावर पशु के जैसे कर्म है ये कर्म को छोड़ करके पहले शास्त्र समना शास्त्र भीत कर्म नहीं करे तो स्वाभाविक कर्म करता है पशु पक्षी भी जो कर्म करते शास्त्र श्रवण करना पड़ता है जो लोग शास्त्र श्रवण नहीं करते कुछ कर्म नहीं करते सब करते रुपया कमाते म, मकान बनाते बच्चे पैदा करते सब करते ये स्वाभाविक कर्म पहले शास्त्र विहित कर्म करने से ये मृत्यु को पार करके तो ये स्वाभाविक कर्म और अस्वाभाविक चिंतन शास्त्र विहित कर्म शास्त्र विहित ज्ञान करना चाहिए और जो शास्त्र विधान के बिना अपने मन से जो इष्ट अनिष्ट चिंतन करते शत्रु को मारेंगे ये मेरा शत्रु है मेरा मित्र ये कर्म इष्ट ये मुझे प्राप्त करना ये सब ये ये सब स्वाभाविक कर्म इसको कहा गया मृत्यु मृत्यु पद से अविद्या से अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म से मृत्यु को पहले पार करना है पार करने पर विद्या अमृतम विद्या देवता उपासना भक्ति उपासना तभी कर सता है जब अशास्त्रीय कर्म निषिध कर्म का त्याग करे अशास्त्रीय जो स्वाभाविक कर्म है जो ज्ञान के कारण ऐसे ही कुछ को कोई सिखाना नहीं पड़ता है सब कर्म अपने करते हैं पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते है कोई गुरु की आवश्यकता नहीं और अशास्त्रीय तो स्वाभाविक कर्म सब केवल खाना पीना पशु पक्षी जानते है कहाँ घास मिलेगा कहाँ पानी है कब खाना क्या ये सब पशु पक्षी आचा जानते है मनुष्य के पीछा भी आचा जानते करके कर जानते कौन खाद्य कौन नहीं अखाद्य मनुष्य नहीं जान पाता है विषय मिला तो पता चलेगा मनुष्य को पता नहीं चला किन्तु पशु पक्षी को सु करके दे करके ऐसे पक्षी दे करके उनको पता चल जाएगा दूर से भी तो वो खाना पीना आदि सब जानते हैं तो इसलिए पहले निशिध कर्म का त्याग करने के लिए शास्त्रीता कर्म करना चाहिए उसके बाद शुद्ध होने पर विद्या अमृत है विद्या शब्द से उपासना उपासना से अमृतत्व को मुख्य मुख्य नहीं ये गौण देवत् प्राप्त करता है तो यह समुचे अनुष्ठान करने के लिए स्पष्ट ही विधान श्रुति करती है यत एवं अत विद्या और विद्या विद्या है देवता ज्ञान रिद्या है कर्म दोनों तद उभम दोनों सह एक पुरुष न अनुष्ठेय सह एक साथ अनुष्ठान कर्म भी करे उपासना भी करे एक पुरुष दोनों करे अनुष्ठेय ऐसे वेद जानता है जानता है मतलब जान करके अनुष्ठान करता है और जानता है जान कर नहीं करता है ऐसा नहीं जानता है मतलब जान करके अनुष्ठान करता है तस एवं समुचय कार्य एवं एक पुरुषार्थ संबंध क्रमीण सियादे जो समुचय कार्य उपासना और कर्म में मिलाकर करता है समुचय में करोती थी समुचयकारी दोनों मिलाकर कर के जो करता है उसका एक पुरुषार्थ संबंध एक ही पुरुषार्थ संबंध एक पुरुषार्थ अमृतत्व प्राप्ति के लिए पहले विद्या कर्म से स्वाभाविक कर्म को अमृत मृत्यु को पार करता है फिर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है क्रम से होता है अविद्या का अर्थ क्या है कर्मणा अविद्या कर्म का अविद्या कर्मणा कौन सा कर्म अग्नहोत्र आदि ये नित्य कर्म काम्य से भिन्न काम्य कर्म तो कामना काम्य स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अग्नोता आदि कर्म है मृत्यु तिर मृत्यु स्वाभाविक कर्म ज्ञान च मृत्यु सदवाच्यम मृत्यु शब्द से स्वाभाविक कर्म और ज्ञान स्वाभाविक कर्म है शास्त्र अनाधेयम पुरुष बुद्धि प्रबंध पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार कुछ न कुछ कर्म आदि करता कुछ न कुछ चिंतन करता है ये स्वाभाविक कर्म और ज्ञान जो अपने स्वभाव से कुछ न कुछ करता है स्वभाव से जो हो जाता है शास्त्र विरुद्ध भी हो जाता है शास्त्र तो कर्म उपासना करके स्वाभाविक कर्म उपासना को छोड़ना यही मृत्यु पद वाच्य स्वाभाविक स्वाभाविक है शास्त्र संस्कार के बिना कुछ करता है इष्ठानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए कुछ चिंतन करता है यही मृत्यु शब्द का वाच्य उसको मृत्यु शब्द से कहा गया मृत्यु कह कर करके स्वाभाविक कर ज्ञान कर्म पाप पद से कह करके मृत्यु शब्द से कहा गया मृत्यु वा असदिति मृत्यु शब्द से उसको कहा उभय कौन है कर्म और ज्ञान कौन सा कर्म ज्ञान स्वाभाविक शास्त्र ने अशास्त्रीय जो निषिद्ध हो स्वाभाविक कर्म ज्ञान उसको दोनों को पार करता है जब शास्त्रीय कर्म करेगा अग्नोत्तरादि कर्म शास्त्रीय कर्म करने से ही यह स्वाभाविक कर्म का त्याग होता है स्वभाव से जो होता है उसका त्याग करने के लिए शास्त्रीय कर्म करना चाहिए शास्त्रीय मार्ग पर चले तो स्वाभाविक कर्म ज्ञान का त्याग होगा जो शास्त्रीय अवलंबन नहीं कर चलेगा ऐसे पशु जैसे स्वाभाविक कर्मों उपासना करते करते मरेगा या नहीं मरेगा हाँ ऐसे करके मरेगा पशु जैसे शास्त्र भी कर्म कर्म से मृत्यु सदभाषी उभयम तिर तेरना अतिक्रम करके दोनों को पार करेगी पार का अतिक्रम करने के आते दोनों को रोक करके शास्त्रीय कर्म उपासना करने से स्वाभाविक कर्म उपासना को छोड़ देगा बंद कर देगा उसका अतिक्रम रोक देगा से उसके कारण पाप होता है वो पाप नहीं होगा तब फिर विद्या तभी विद्या उपासना कर सकता है और शास्त्रीय कर्म यदि उपासना करता रहता है तो भक्ति नहीं होती उपासना नहीं कर सकता है अशास्त्रीय कर्म उपासना का त्याग सब छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर मार्ग पर चले तब उपासना कर सकता है इसलिए शास्त्र भी तो कर्म वो सेवा आदि करे शास्त्र अध्ययन करे तो धीरे धीरे उपासना भक्ति कर सकता है तो भक्ति विद्या से देवता ज्ञान देवता का ध्यान करने से अमृतम अशत अमृत है अमृतत्व अर्थ करना मुख्य तो मुख्य यहाँ मुख्य नहीं है देवता देवतात्म भावम देवता देवत्व को प्राप्त कर लेता है दे, विद्या उपासना से देवत्व को देवता ही स्वयं बन जाता है देवता प्राप्त करता है उसको अमृतम उच्यते तथ्य अमृतम उच्चते दे यदेवता आत्मगमनम वही अमृत यहाँ कहा गया ज्ञान के बना मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती इसे विद्या अमृतम जो कहा उस विद्या कौन सी विद्या जिसका कर्म के साथ समुचय हो सकता है उस विद्या का कर्म के साथ समुचय होगा ब्रह्मात्म विद्या का नहीं देवता ज्ञान तो देवता ज्ञान से जो प्राप्त होता है देवत्व की प्राप्ति क्योंकि विद्या या वही अमृत कहा गया है यहाँ जो देवतात्म गमन देवतात्मा देवता स्वरूप देवता देवता की प्राप्ति देवतात्मा देवता स्वरूप की प्राप्ति देवत्व हो जाना यही अमृत कहा गया तो देवत्व को प्राप्त करता है तो दोनों मिला करके कर्म उपासना दोनों करने से फल कहा गया अर्थात जब तक वैराग्य विवेक नहीं हुआ ज्ञान मार्ग में नहीं चलता है तब कर्म उपासना समुच अनुष्ठान करना चाहिए कर्म भी करे भीत कर्म उपासना भी करे दोनों करना चाहिए उपासना करते समय भी जिस आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवास्तक किस आश्रम में हूं ऐसा निर्णय करके उसे आश्रम का कर्म अवश्य करना चाहिए आश्रम कर्म जो नहीं करता है वही कर्म प्रत्यवाय होता है तो ही स्वाभाविक कर्म करेगा स्वाभाविक कर्म त्याग करने के लिए आश्रम भीत कर्म करना चाहिए और भक्ति उपासना करे तो देवत्व को प्राप्त कर लेगा और निष्काम होकर जो करता है अग्निहोत्र आदि कर्म आदि करे उपासना करे तो अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा पूर्णमद पूर्णमितद पूमदे